नादप्रम ध्यान विधि में आपका स्वागत है इस विधि को किसी भी समय किया जा सकता है लेकिन पेट खाली होना चाहिए इस विधि में तीन चरण हैं। पहला चरण तीस मिनट के इस चरण को सुखासन में बैठकर करें आंखें एवं मुख बंद करके बाहर जाती हुई श्वास के दौरान भोरे की तरह गुंजार की ध्वनि उत्पन्न करना शुरू करें भीतर जाती सांस में गुंजार नहीं करना है गुंजार इतना तीव्र हो कि आसपास बैठे लोगों को भी सुनाई दे और गुंजार की ध्वनि के कंपन से पूरे शरीर में तरंगें उत्पन्न होने लगें रोम रोम कोश कोश गुंजार ही गुंजार भरता जाए गुंजार चलता रहे और आप सुनते रहें दूसरा चरण इस पंद्रह मिनट के चरण को साढ़े सात मिनट के दो भागों में बांटा है पहला भाग दोनों हथेलियों को आकाशोन्मुखी करके नाभि के पास से आगे की ओर बढ़ाते हुए चक्राकार घुमाएं। दायां हाथ ओर और, और बायां हाथ ओर चक्राकार घुमाना है और वर्तुल पूरा करते हुए दोनों हथेलियों को पूर्ववत् नाभी के सामने वापस लाना है इस प्रक्रिया को बहुत धीमी गति से करना है गति इतनी धीमी हो कि साढ़े सात मिनट में दो या तीन वर्तुल ही बने साथ ही भाव करें कि ऊर्जा बाहर पूरे ब्रह्मांड में फैलती जा रही है दूसरे भाग में हथेलियों को उल्टा करें अर्थात भूमि उन्मुख कर लें और हथेलियों को पेट के किनारे से बाहर की ओर ले जाते हुए बाजुओं को बाहर की ओर फैलाकर बनाते हुए सामने से नाभि की ओर वापस लौटेंगे इस प्रक्रिया को भी बहुत धीमी गति से करें साथ ही भाव करें कि अस्तित्व की ऊर्जा को भीतर ग्रहण कर रहे हैं तीसरा चरण यह चरण पूर्ण विश्राम का है शांत एवं मौन थिर होकर बैठ जाएं अथवा लेट जाएं। ओम शांति शांति शांति